रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोलाए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है एक बार इस राह में मरना सौ जन्मों के समान है देख के वीरों की कुर्बानी देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती जोला वो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोलाओ रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे जिसे पहन पहनझासी की रानी मिट गई अपनी यान पे आज उसी को पहन के निकला पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते और आज की सुबह क्योंकि यह सुबह एक बहुत ही विशेष खास सुबह है हमारे लिए आजादी मिले 75 साल हो गए तो अमृत महोत्सव जो भी नाम आप देना चाहें हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की अब स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं तो स्वतंत्रता क्या है यह भी हम सबके लिए अपना अपना एक सोचने का विषय है इस स्वतंत्रता के लिए हम सब आभारी हैं अपने पूर्वजों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूर्वज तो हैं ना उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमको राजनीतिक स्वतंत्रता तो दिलवा दी मगर एक और स्वतंत्रता है जो कि हमारे अपने मन में है और वो स्वतंत्रता भी हमें संभवतः उसी कारण से मिली है जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है तब तक शायद ही कोई और स्वतंत्रता हम उसका आनंद उठा सकते हैं या उसको महसूस कर सकते हैं या कम से कम उसकी कमी का एहसास तो हमें हमेशा ही बना रहता है आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कुछ देश हैं जो कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मरने मारने को तैयार हैं, वहीं कुछ देश हैं जो दूसरों की स्वतंत्रता के हनन के लिए वो भी मरने मारने को तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह स्वतंत्रता जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसको हम आज उपभोग कर रहे हैं इस स्वतंत्रता को हम कितना महत्व दे रहे हैं अपनी जिंदगी में और अपनों की जिंदगी में तो चलिए आज की सारी बातें सिर्फ इसी पर करेंगे सबसे पहले हमने अपना बसंती रंग देखिए इस बसंती रंग को किसी किस्म के राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है यह बसंती रंग हमारी कुर्बानी शायद हमारी कुर्बानी नहीं हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की निशानी है और इसलिए हम इस बसंती रंग को सम्मान तो देते रहेंगे और इस सम्मान को कोई भी हमसे कम नहीं करा पाएगा तो अब उस बसंती रंग के बाद जब मैंने कहा कि हम लोग यही बातें शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात कर लें कि इस राजनीतिक स्वतंत्रता जिसको हम आज उपभोग में ला रहे हैं जिसके हम 75 वर्ष पूरे होने की खुशी मना रहे हैं क्या यह केवल उन्हें चंद्र राजनीतिज्ञों तक सीमित है या वह हम सब तक आ गई है देखिए एक बहुत अच्छा सवाल कभी किसी बच्चे ने पूछा था जो शायद किसी फिल्म के डायलॉग में भी है उसने पूछा कि आखिरकार अंग्रेज जो हमारे यहां आए हैं वो कितने थे तो मां ने जवाब दिया लाखों तो उस बच्चे ने पूछा कि क्या लाखों अंग्रेजों को करोड़ों हिंदुस्तानी मिलकर भगा नहीं सकते थे वही सवाल हम सबके साथ उठता है क्या हम नहीं कर सकते थे क्या करोड़ों हिंदुस्तानी वास्तव में जुड़े हुए थे उस आजादी की कोशिश में सच बात यह है नहीं करोड़ों तो नहीं जुड़े थे हां कुछ तो जुड़े थे और शायद उन्हीं कुछ के प्रयासों का लाभ हम करोड़ों उठा रहे हैं और जो नहीं जुड़े थे शायद आज वो हमारे इस लाभ उठाने का महत्व महत्ता नहीं समझ पा रहे हैं देखिए मैं भी तो उन लोगों में से नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और यदि जन्म होता भी तो क्या मैं वास्तव में कूद पड़ा होता स्वतंत्रता संग्राम में इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका कि मेरे पास तो जवाब नहीं है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल आंसर तो दे सकता हूं कि हां साहब शायद कूद पड़ा होता परंतु पता नहीं क्या मैं किसी चीज के लिए चाहे वह स्वतंत्रता हो राजनीतिक आर्थिक कैसी भी स्वतंत्रता हो क्या मैं उसके लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं यह प्रश्न बार बार उठता है मन में और मैं चाहूंगा कि हम सब इस प्रश्न को अपने आप से पूछें और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या हम सब में से कितने लोग हैं जो कि इस दांव को खेलने के लिए तैयार हैं मैं साहब अपने बारे में तो सच बता सकता हूं कि मेरे मन में बहुत सी शंकाएं हैं मुझे नहीं लगता है कि शायद मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि मैं उस दांव को खेल जाऊं मगर खैर हर एक का अपना अपना सवाल हर एक का अपना अपना जवाब अब चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ में हमारे गीत संगीत की महफिल भी चलती रहती है तो एक छोटा सा गीत यहां पर ही ही ही। रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ छेड़ो झंझनाओ बार ना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारती रहना चाहिए शत्रु से कहे दूसरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले रहना चाहिए है मुझे सौगंध भारत सौगंध भारत है मुझे भूलो ना एक क्षण रहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारती रहना चाहिए मैं रहूं या नारहू भारती, रहू ना रहू। भारती रहना चाहिए आशा है आपको पसंद आया होगा और यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी ने जब इसको गाने का प्रयास किया उस वक्त उसके आंखों की सर्जरी हुई थी और उसने उसके बावजूद इसमें अपना योगदान देना आवश्यक समझा तो साहब आप लोग यदि गीत आपको पसंद आया है तो आप अवश्य उसकी प्रशंसा करिएगा और मुझे बताइएगा तो मैं उनसे कह दूंगा अच्छा यह भी एक आजादी है मुझको आपसे कहना पड़ रहा है कि प्रशंसा कर दीजिएगा मुझे चुप रहने की आजादी नहीं है यानी कि अगर वो मैं प्रशंसा ना करवाऊं आपसे तो मैं तो यह गुलाम की हैसियत में हूं और डांट खाऊंगा तो भैया मुझे डांट से बचाने के लिए थोड़ी प्रशंसा कर दीजिएगा मैंने आपसे कहा था ना कि हम आजादी की बातें करेंगे तो मैंने यह सवाल पूछा कई लोगों से पूछा कि उनकी नजर में आजादी क्या है मैंने कहा राजनीतिक आजादी को छोड़ दीजिए जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो आखिरकार हम स्वतंत्र किसको कह रहे हैं तो मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको स्वतंत्रता चाहिए भीड़ से शोर से उनको स्वतंत्रता चाहिए जहां पर कि वो अपने विचार श्रृंखला के साथ अकेले आराम से रह सके यानी कि पहाड़ों के बीच में आसमान में लाखों तारे देखे सामने पेड़ पौधे चिड़ियों की आवाजें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जानवर दिखाई पड़े मगर हां चिड़ियों की आवाजों का जिक्र उन्होंने जरूर किया उनको शहरी जीवन से बहुत भीड़ से मजा नहीं आ रहा तो उन्होंने जब स्वतंत्रता की बात सुनी तो पहली स्वतंत्रता उन्होंने वही बताई मैंने किसी और से पूछा जब स्वतंत्रता की बात उन्होंने कहा कि साहब निर्णय लेने की स्वतंत्रता यानी कि वो निर्णय ले सके कि क्या करना चाहते हैं उसमें लोग बाधा ना बने अब देखिए जब उन्होंने निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहा तो उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए जिनमें से एक उदाहरण था कि वह स्वतंत्रता जिसमें कि उनके लिए गए निर्णयों की आलोचना न की जाए भैया बात तो बड़ी अच्छी है मगर आलोचना की जाए या नहीं नहीं की जाए यह तो दूसरे पर निर्भर है ना आपको क्या चिंता है मगर अब भाई उनका विचार यह था कि साहब मैं निर्णय लू और उसमें मैं स्वतंत्र रहूं निर्णय लेने में तो आलोचना से घबड़ा क्यों रहे हो भाई मगर खैर तो यह उनका विचार था उसके बाद एक और मित्र से बात हुई जब उनसे स्वतंत्रता की बात की तो उनका कहना यह था कि स्वतंत्रता का मतलब है कि जहां पर निर्णयों के ऊपर यानी मैं जो निर्णय ले रहा हूं उसके ऊपर आलोचना का बंधन नहीं उसके ऊपर सामाजिक या अन्य आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार के बंधन न हो तो भैया यहां पर तो मेरा ख्याल यह है कि आर्थिक बंधन तो हमेशा ही रहेंगे अब आपको गंगा नदी पर पुल बनाने की स्वतंत्रता तो दी नहीं जाएगी तो आर्थिक बंधन तो आपके ऊपर है और जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सामाजिक परिस्थितियों के अंदर होते हैं मगर खैर अब उनकी इच्छा थी कि सामाजिक परिस्थितियों से स्वतंत्र निर्णय ले सके अब इसके अलावा एक और थी बात जब मैंने किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा साहब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो बच्चों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए मैंने पूछा भाई बच्चों को कौन कैद में रखे हुए उन्होंने कहा साहब बच्चों को आज की व्यवस्था कैद में रखे हुए उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस फ्यूचर के नाम पर बच्चों को आप जबरदस्ती पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते परेशान किए हुए हाँ साहब यह बात तो सही कही उन्होंने बच्चों के ऊपर प्रेशर तो है और उनके ऊपर दबाव भी डाले जा रहे हैं मगर सवाल यह है कि ये जो हम उन बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं इसका कारण क्या है यह भी तो सोचा जाए मगर खैर उनकी स्वतंत्रता बच्चों से संबंधित थी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 निकले हैं मैदान में हम जा हथेली ले पर लेकर अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर हतरों से हंस के खेलना इतनी तो हम में हिम्मत है मोड़े कलाई मोती की इतनी तो हम में ताकत है हम सरहदों के वास लोहे की दीवार है हम दुश्मनों के वास थे होशियार हैं तैयार हैं अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है जाना कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं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 साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है या तो अब करना है या तो अब मरना है चाहे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 अब उसके बाद साहब यहां पर एक महिला सेंट्रिक बात भी आई महिला सेंट्रिक बात यह आई कि जब यह इसका रिलेशनशिप तो वही आलोचना वाली बात से है मगर महिला सेंट्रिक बात यह थी कि उन्होंने यह कहा कि महिलाओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई आप अपने कैरियर के बारे में अपने भविष्य के बारे में क्या निर्णय है लेते हैं मैंने कहा भैया यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि महिलाओं की स्वतंत्रता यह बड़ी बड़ा भारी मित है कि वह स्वतंत्र नहीं मेरे हिसाब से तो जो घर में महिला बैठी हुई हैं उनसे ज्यादा स्वतंत्रता तो शायद ही कोई हो यानी जिस दिन उन्होंने तय कर लिया कि आज करेला बनना है तो भैया आज करेला ही बनेगा इस स्वतंत्रता को उनसे कोई छीन नहीं सकता और मजा क्या है कि इस स्वतंत्रता के साथ वो ये कहती हैं कि क्या करें जब करेला लाए हो तो करेला तो बनेगा हां यार बात तो सही है स्वतंत्रता आपको थी कि आप करेला ना लाते मगर आप तो ले आए तो अब करेला खाइए लौकी निनुआ तुरई मतलब पता नहीं भैया कहां कहां से ये सब सब्जियां आती हैं और इनको बनाने की आजादी रहती है तो अब हमारे यहां तो साहब मैं आपको बताऊं कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर ब्लॉक्स हैं यानी कि पचास पचास साठ साठ फ्लैट्स के ब्लॉक हैं तो हमारा एक ब्लॉक है साहब उसका नाम है डी ब्लॉक यानी हम एबीसीडी डी ब्लॉक में रहते हैं भैया डी ब्लॉक के महिलाओं का अपना एक एक एक क्या बोलते हैं उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो आपको बताऊं कि ग्रुप में तो ज्यादा चर्चा क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि उन लोग के बीच में क्या चर्चा हुई है मगर मुझे लगता यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्वतंत्र रहने की चर्चा जरूर होती किस तरह से उनकी स्वतंत्रता आपकी प्रतंत्रता बन जाए उद्देश्य यह रहता है मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं ये तो सब्जी वाली बात तो मैंने कही वो तो हल्की हो गई क्योंकि वो मेरी पत्नी मुझे थोड़ा घूर लेंगे इसके बाद जब वो इसको सुन लेंगी तो मगर क्या होता है आपको कहीं जाना है आपने बोला कि भाई चलो उनका कहना दो मिनट में आए और आधे घंटे बाद जब आप उनको याद दिलाते हैं कि भाई साहब चलो तो कहती है कहा था ना दो मिनट में आ रहे हैं अब साहब इस तरह की बातें अब यह भी अब यहां पर इसको आप स्वतंत्रता कहिएगा परतंत्रता कहिएगा क्या कहिएगा मैं नहीं जानता हूं खैर तो मैं आपको बता दे रहा था कि ब्लॉक ब्लॉक में ग्रुप ग्रुप में क्या होता है एक साथ मिल जाते हैं यानी कि एक ब, क्या कहा जाए उसको समूह की शक्ति यानी संघ की शक्ति तो अब थोड़ी देर जरा संघ की शक्ति भी देख लीजिए हाँ, तो ये कंधों से कंधे मिलकर जो चले तो ये स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर भारी पड़ जाती है मैं यहां पर कोई ए, ए, ए, मतलब जिसे कहते हैं ना मैं किसी के ऊपर बाधा नहीं डालना चाहता परंतु मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता हमारी वहीं तक सीमित है जहां तक कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन इन सारी बातों पर कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहा और अभी तो आज तो पूर्व संध्या है तो पूर्व संध्या पर जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय मैं इन्हीं सब बातों को सोच रहा हूं और इसके साथ में मुझे एक और चीज याद आ रही है वह है कि स्वतंत्रता दिवस को हमने किस तरह से मनाया है बचपन से लेकर आज तक मुझे याद आता है कि जब हम बच्चे थे तो उस जमाने में स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराने की आजादी होती थी कि आप अपने घर के दरवाजे पर झंडा लगा सकते हैं मुझे यह तो याद नहीं कि हम लोगों ने कभी कपड़े का झंडा लिया हो मगर हां कागज के झंडे लेकर या बनाकर हम अक्सर स्वतंत्रता दिवस के दिन घुमा करते थे और ये ये भी यह तो मुझे बहुत बचपन की बात याद है उसके बाद बैंक में नौकरी कर लिया तो स्वतंत्रता दिवस के दिन बैंक में जाने का कभी कभार अवसर मिलता था और वहां जाकर सुबह देखते थे अब साहब वहां पर आपको एक बात बताऊं सबसे बुरा क्या लगता था सबसे बुरा ये लगता था कि वो लोग जो कि साल के तीन दिन स्वतंत्रता का हनन करते थे यानी कि आपके उच्चाधिकारी लोग वो उस दिन खड़े होकर के मंच पर और स्वतंत्रता की बातें करते थे और अपनी गलत सही भाषा में आजादी की लड़ाई की चर्चा करते थे कोई गांधी को महान बताते थे कोई नेहरू को महान बताते थे कोई सुभाष को कोई किसी को ठीक है चर्चा करिए आप अच्छी बात है मगर ऐसी चर्चा करिए जिसमें कि यह ना लगे कि आप दूसरे व्यक्ति को यानी जो सामने खड़ा है उसको मूर्ख समझ रहे हैं हमने साहब आपको सच बताएं बैंक में 40 साल नौकरी की और कम से कम 15-20 बार तो स्वतंत्रता दिवस को भाषण सुनने के लिए गए बैंक में और वहां पर अफसोस की बात यह है कि अधिकांश मौकों पर इसी प्रकार के भाषण सुनने को मिले खैर आप यह भी कह सकते हैं कि बहुत से स्वतंत्रता दिवस में खाने के लिए जलेबी अवश्य मिली चाहे जहां पर भी रहे वहां पर जलेबियां बटी समोसे भी मिले और कहीं कहीं पर खस्ता कचौड़ी भी मिली खाने के लिए स्कूल के जमाने में चने की घुघनी उस दिन मिलती थी उसमें भी बड़ा मजा आता था तो स्वतंत्रता दिवस को मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि छुट्टी का दिन तो मनाया हमने उसको छुट्टी का दिन तो समझा परंतु वो एक दिन हमेशा जैसे बर्थडेज में होता है ना पीछे मुड़ के साल भर की तरफ देखना तो वो रेट्रोस्पेक्ट का देखने का दिन भी आया उस दिन ऐसा भी मौका आया जबकि हमने शायद पीछे मुड़कर देखा और जैसे जब अपना जन्मदिन होता है तो पिछले साल की तरफ या जीवन के पिछले कुछ दिनों की ओर देखते हैं वैसे ही जब स्वतंत्रता दिवस आता था तो हम शायद देश की तरफ देखते थे कि हमारा देश क्या कर रहा है देश मतलब जो भी हमें देश में जो कुछ भी नजर आता था जिन दिनों बेकार थे उन दिनों बेकारी नजर आती थी जिन दिनों बैंक में नौकरी करते थे उन दिनों शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें करते थे अब जब रिटायर हो गए हैं तो कभी सीनियर सिटीजन की चर्चा करते हैं कभी जियो पोलिटिकल सिचुएशन की चर्चा करते हैं इस तरह की बातें सोचते रहे मगर देश की चर्चा हमेशा स्वतंत्रता दिवस को होती रही होती रहेगी और मैं चाहता तो यही हूं अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमेशा चर्चा के लिए हम गर्व के साथ गौरवान्वित होकर देश की चर्चा करें अपने देश की हां अपने ही देश की चर्चा करेंगे क्योंकि यह तो अपना ही देश है स्वदेश है तो इसी के साथ आज बंद करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातें सुनी इतने ध्यान से आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया और आपको यह बता सकता हूं कि अगले एपिसोड में जैसे आपको याद होगा पिछला एपिसोड हमने फ्रेंडशिप डे पर किया था तो मेरे कुछ मित्रों ने फ्रेंडशिप के बारे में दोस्ती के बारे में अपनी बातें कही थी अगले एपिसोड में हम आपके पास कुछ महिलाओं की दोस्ती की चर्चा करते हुए सामने आएंगे और आपको एक बात और भी बता दूं कि मैंने एक एपिसोड में चर्चा की थी कि मैं अपनी माता जी और पिताजी से कभी आई लव यू नहीं बोल पाया था हां बाकी लोगों से क्या बोला है उसको छोड़िए उसकी चर्चा भी आपके साथ नहीं करनी है तो उनके साथ नहीं बोल पाया रहा तो मेरी बेटी ने एक दिन मुझे फोन किया और उसने बताया कि भैया तुमने तो हमसे भी नहीं बोला है आज तक भैया मैं सोचा यार सच बात है बात तो ठीक ही कह रही थी तो खैर साहब आपको ये बता दूं कि मैंने अपने उस गुनाह का जिसे बोलते हैं परिशोधन कर लिया है और बेटी को तो बोल दिया और मां बाप को तो बोल नहीं पाया हूं उनकी तस्वीर के सामने जाकर बोल दूंगा तो ये अभी तक की ये प्रगति है और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और अपने देश को याद करते हुए ये एक छोटी सी भेंट और